देवी भागवत तीसरा अध्याय देवी की महिमा का कथन राजा जन्मेजा ने कहा द्विजवर श्रीहरि ने भगवती जगदंबिका का, का यज्ञ किया यह प्रसंग मैं विस्तार से सुन चुका अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए प्रियवर देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूंगा फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा व्यास जी कहते हैं राजन देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूंगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूं। राजेंद्र कोसल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र थे उनका नाम ध्रुव संधि था वे बड़े धर्मात्मा सत्यवादी पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे समृद्धशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी राजा ध्रुव संधि के शासनकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धनपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे उनके राज्य में कहीं भी चोर चुगलखोर धूर्त, पाखंडी कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार राजा ध्रुव की जीवनचर्या चल रही थी उनके दो स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदरी एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी राजा की एक धन पत्नी का नाम मनोरमा था वह रानी अत्यंत सुंदरी एवं विदुषी थी दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों में संपन्न थी राजा ध्रुव संधि उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के गृहों उपवनों पर्वतों बावलियों और राज महलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह वर्तमान थे दूसरी रानी लीलावती भी एक महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था राजा ध्रुव संधि ने दोनों कुमारों के जातकर्म आदि संस्कार किए पुत्र जन्म के आनंदत्व में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई राजन महाराज ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधिपूर्वक दोनों कुमारों का चूड़ा करण किया मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया खेलते समय वे बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजीत था उसकी बोड़ी बोली बड़ी मधुर थी मधुरभाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करने लगे प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वह कुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया सत्रुजित के गुणों के कारण राजा ध्रुव संधि की जैसी उसमें प्रीति थी वैसी प्रीति नंदभाग्य होने के कारण सुदर्शन में न रही इस प्रकार कुस्त में व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे इतने में झाड़ी से महान रोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया जिससे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघी की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गर्ज उठा उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी थी अतः पूछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा महाराज ने सिंह को सामने आते देख कर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो नरेश के जितने सेवक थे वे भी सब के सब क्रोध में भर कर सिंह पर पृथक पृथक वार चलाने लगे चारों ओर से हाहाकार मच गया रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई एक बार वह भयानक सिंह राजवा पर टूट पड़ा ऊपर झपटा देख ध्रुवसंध ने उस पर तलवार की चोट की फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला अब सिंह के नखों से छत पिछत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई सैनिकों में चिल्लाहट मच गई उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे जिससे राजा की भांति व भी वहीं प्राणों से हाथ धो बैठा सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएँ वहीं विधिपूर्वक संपन्न कराई तदनंतर प्रजावर्ग मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सबके सब, सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे प्रधानमंत्री ने कहा ये राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न है ये बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राय निश्चित कर दी तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाजीत यथाशीघ्र अयोध्या आ गया राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजीत को समाचार दे दिया था जिसे सुनकर अपने दौहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के विचार से उज्जैनीपति का आगमन हुआ था वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीर जो कलिंग देश का शासक था अपने दौहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे स्थिति बड़ी भयंकर थी राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी